विचार चल रहा था अत्यंत भाव और अन्योन्या भाव एक और प्रकार से भेद किया है लोगों ने व्यासजर्मा प्रतिपदा अभाव और अव्यास्य धर्म आवच्छ प्रतिदा अभाव व्यासजि धर्म का मतलब क्या होता है अनेकों में व्याप्त होकर रहने वाले जो धर्म है उसको व्यासज्य वृद्धि धर्म कहा जाएगा जैसे ये आप देखते द्वित्व दो वस्तुओं में रहता है है ना वित्त जो है दो वस्तुओं में रहता है इसलिए उस दुख कहते व्यासज वृत्ति दोनों में व्याप्त तो होकर रहने वाला व्यासज वृत्ति है तो तथा एक में रहने वाले वृत्ति जो है एकत्व जैसा है वो एक में ही रहता है वो अव्यासज वृत्ति धर्म कहा जाएगा और इसका अभाव कैसे घटाएंगे ये जैसे घटत तो पटत ही धर्म है ये घटतत्व तो घट में रहता है पटतत्व तो पट में रहता है है ना और घटत तो घट में है पटतत्व तो पट में जो है उसको अव्यास वृत्ति धर्म कहा जाएगा यानी यही घट पट का आदि के घट पटाऊ न घट है यहां घट होते भी एक सत्य भी धर्मनास्तिक के आधार पर अत्र यह भूतले घटपट नभाव बोल रहे हैं अभाव बोलिए ना घटपटा भाव घटपट उभया भाव आप कह रहे हो ये जो घट उभया भाव है कि क्या हो गया अनेकों में रहने वाला हो गया ये नहीं अनेकों में रहने वाला भाव हो गया इसलिए इस भूतल में घटपट दो नहीं है इस प्रकार की प्रतिज्ञा होती है प्रति से उस भूतल पर घट घटपट दोनों का अत्यंत भाव सिद्ध होता है दोनों का अत्यंत सिद्ध कर रहे हैं आप जब दोनों की अत्यंत सिद्ध करें वो अत्यंता भाव की प्रतियोगिता केवल घट में नहीं है केवल पट में भी नहीं है केवल घट में भी नहीं है केवल पट के में भी नहीं है किंतु वह घट घटपट दोनों में ही सुर समझ रहता है प्रतियोगिता उस कारण उन घटपट दोनों में रहने वाले प्रतियोगिता को व्यासजर्म अनुपात के समाज व्यासत्योगिता मानी जाएगी जो दोनों में रहने वाली प्रतियोगिता में प्रति घटपट उभ में लिया को घटपट उभय होगा इसी सब प्रतियोगिता घटपट उभय में रहेगी इसे उस प्रतियोगिता रूपी का नाम क्या हो जाएगा व्यासजर्म और केवल घटा भाव में का जो घट है उसमें रही जो रहेगी प्रतियोगिता वो रहेगी अव्यासित जीवन केवल घट है ना वहां प्रतियोगिता इसलिए इसी प्रकार अन्योन्य भाव को भी समझ लेना आप अन्योन्य भाव में भी आप केवल कहें घटक पटो ना पटक घटो ना घट में जो अनियोगिता पट में जो अनियोगिता है वो अव्यासित जवृत्ती धर्म हो जाएगा घट पटाऊ ना घट पटाऊ ना दो किसान निर्भित भाव ले रहे हैं दो से निरूपित अन्य भाव उस स्थिति में क्या होगा घटपट दोनों ही अन्योन्य तो भाव प्रतिय का प्रतियोगी हो गए अनेक में व्याप्त होकर रह रहा है प्रतियोगिता व्यासजर्मा प्रतिविधा अन्योन्या भाव और व्यासिज धर्मावच्छिन्न प्रतिदा अत्यंत भाव इस तरह से दोनों को दोनों प्रकार का मन जाएगा इस अव्यास धर्म प्रतिभाग अत्यंत भाव और अव्यास प्रतिभाग अन्योनय भाव भी ग्रहण करना जब एक एक को लेकर कहेंगे अव्यास जीवित रहेगा जब दो या तीन आदि अनेकों को प्रतियोगी बना लोगे तो उनमें प्रतियोगिता अनेकों में व्याप्त होने के कारण से उनको व्यास जीवन कहा जाएगा प्रतियोगिता धर्म के भिन्न भिन्न होने से अत्यंता भाव तथा अन्योन्या भाव भी अनेक होते जाते अत्यंता भाव अनेक कैसे हो जाता है अन्योन्या भाव अनेक कैसे हो जाते हैं यहां पर अभाव है एक चीज का अभाव थोड़ी है यहां एक चीज है यहां एक चीज है इसका मतलब उससे भिन्न करोड़ों चीज यहां नहीं है एक से भिन्न तो अनंत है पता वो सब यहां नहीं है का मतलब क्या होगा यहां जो अभाव है उसकी प्रतियोगी का भेद से अभाव में भेद है कहीं प्रतियोगी भेद से अभाव में भेद भेद से अभाव में भेद प्रति संबंध का भेद से अभाव में भेद है तीन तरीके से अभाव में भेद हो सकती है प्रतियोगी धर्म और सम्बन्ध एक ही वस्तु के अभाव का भेदभा कर सकता है धर्म के भेद से भी एक ही वस्तु का अभाव अलग अलग धर्म के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न हो जाएगा अलग संबंध से भी भिन्न भिन्न हो जाएगा वस्तु एक है एक ही वस्तु के अभाव हम बोल रहा हूं घटाभाव बोलूंगा प्रतियोगिता उचित धर्म क्या है उसका प्रतियोगावचित संबंध क्या है उसका उस पर निर्भर करके एक ही घटाव अनेक हो जाएगा अलग हो जाएगा हम संयोग घटाभाव देख रहा हूं तो yeah. या समय संबंधा घटाव देख रहा हूं घटाभाव आप यहां घटाभाव देखे तो किस संबंध से देख रहे हैं कपाल में समय संबंधाचन घटाव नहीं मिलेगा भूतल में समय समझ घटाव मिल सकता है क्या कपाल में समय समझ घट रहता है इसलिए संबंध के बदलने से ही अभाव बदल जाते हैं और धर्म से तो है ही इसी अन्योन्य भाव की भिन्नता लेकिन जो है हमेशा धर्म को लेकर संबंध अलग अलग होते ही अन्योन्य भाव का सदा संबंध क्या है एक ही संबंध है ताजा संबंध प्रतियोगिता का भाव, होता है। भाव में जो भेद है अनेक प्रकार का अन्योन्य भाव जो हो जाएगा वो केवल धर्म का भेद से होगा घटक प्रतियोगिता अन्योन्य भाव है वह घटकता है भाव जो है इसे जो धर्म की से ही भाव में होता है इसे ले सकते हो सहयोग से भाव ले सकते हो समायंत भाव ले सकते हो अलग अलग संबंधों से अत्यंत भाव आप देख सकते हो और संबंध की कल्पनाएं भी होती ना परंपरा स्वसंयुक्त संवेद स्वसंयुक्त समवाय स्वस विशेषणता अलग अलग संबंध की कल्पना आप कर सकते हैं इसलिए कल्पित संबंध परंपरा के द्वारा भी आप अभावों में अत्यंत अभाव में भेद कर सकते हैं तो अभाव को लेकिन कुछ प्राभकर्मी मांसक कहते हैं कि भाई आप जो है इतना लंबा चौड़ा सोच रहे हो अभाव को अलग पदार्थ मानने की जरूरत नहीं बोला कुमार भट्ट मानते हैं अन्य प्रमाण को भी माना प्रभागर कहते अभाव नाम का अलग कोई पदार्थ नहीं अरे ये जो अधिकरण अधिकरण से अलग कोई अभाव चीज नहीं ये अभाव तुम्हारी कपूर कल्पना है इसे उनका कहना अभाव अधिकरण स्वरूप ही है अधिकरण स्वरूप से अलग कोई अभाव नाम वस्तु नहीं उनका कहने का पीछे तीन कारण है युक्तियां उनका समझना पड़ेगा थोड़ा वो क्यों ऐसा कहते हैं उसका पीछे सबसे पहली बात उनका कहना है तत्क अधिकरण से वह अभाव भिन्न भिन्न भी मान लिया जाए अभाव को भूतला अधिकरण से भिन्न बनाया मानने पर गौरव दोष होगा तो क्योंकि एक ही भूतल में आप अपने मर्जी की चीज का भाव मात्र देखोगे मतलब तो भाव भी तो हैं तो वो आपको नहीं देखते हो इस बात आपने कल्पना करो है कल्पना किया यह घट का भाव आप या घट को ढूंढे पर तो नहीं मिला तो घटा भाव है दूसरा आया उसने सोना ढूंढा उसके लिए तो सोना का भाव है आपके लिए जहां घटा भाव है वहीं पर दूसरे के लिए सोने का भाव है तीसरा आया वो दारू का बोतल ढूंढ रहा था उसको बाद दारू का भाव है यहां पर वास्तविक तो फिर इस बुधल में किसका भाव है न घटा भाव है न स्वर्णा भाव है ना मदरा का भाव है कोई अभाव नहीं है ये सारा चलो अधिकरण सबने और बोल पड़ा सबने एक ही अधिकरण को देखकर बोल रहे हैं ना अपना-अपना मर्जी का भाव। इससे क्या कहना है इधर से भी अधिकरण से भिन्न अभाव मानोगे अनेक अभाव अलग अलग उनके अलग अलग प्रकार का जो देखा जा रहा है फिर गौरव दोष होता है दूसरा आपने विशेषण का विशेष तो निकर्षक मानना पड़ा अभाव को प्रत्यक्ष करने के लिए एक संबंध अतिरिक्त कल्पना करनी पड़ रही अभाव को पृथक पदार्थ मान अधिकरण से उसका उसकी प्रत्यक्ष करने के लिए एक संबंध की भी कल्प परिकल्पना करनी पड़ी आपको गौरव दोष है और संबंध कल्पना एक अतिरिक्त दोष आया तीसरा दोष क्या कहता है आप एक अभाव यहां देख रहे अभाव एक दूसरे को अभाव देखा अभाव पर अभाव देखेगा तब उस पर एक और अभाव उसके पर अभाव अनवस्था दोष हो जाएगी अभाव अधिकरण का अभाव पृथक है या पृथक है भूतण में घटाभाव को देखा और उस घटा भाव में पटा भाव को देखा भूतण में नहीं देखा घटा भाव अधिकरण बना करके उसमें पटा भाव को कोई देगा तब क्या होगा और घटा भाव का अभाव देगा किसी ने घटाभाव का अभाव तीसरे नया नहीं घटाभाव के अभाव के भाव मैं देख रहा हूं यहाँ चौथा आया घटाभाव के अभाव के अभाव के भाव को मैं देखूंगा यहाँ दो अभाव के अभाव अभाव के अभाव अभाव हो जाएगा अनावस्था दोष हो जाएगी यदि अभाव का अधिकरण अलग पदार्थ मानोगे तो एक ही अधिकरण में देख रहा हूं एक ने घटाभाव को देखा दूसरे ने घटाभाव के अभाव को देखा तीसरे घटाभाव के अभाव के अभाव तीन अभाव लिख दो चौथे ने कटा भाव के भाव के भाव के भाव। चार भाव लिख दो। उसी अधिकरण में देख रहा है अधिकरण से भिन्न स्तर से मानोगे तो अनंत भाव हो जाएगा अनवस्था दोष हो जाएगी इसे प्रभाव कहना है अधिकरण से बिना भाव को नहीं मानना चाहिए नहीं कहते हैं महाराज आप क्या तर्क करते हो बिना आधार का तर्क है तुम्हारे पास हमारे तर्क में आधार है प्रती क्या है बोलिए अधिक्रण से भिन्न अभाव नहीं है प्रति क्या होना चाहिए भूतल घटाभाव पर्याव जिसना चाहिए ना जो भूतल है वही भाव है ऐसे क्या ना होना चाहिए होता क्या लेकिन भूतल घटाभाव आधार आधे भाव से अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा है मैं इस भूतल में घटा भाव को देख रहा हूं ये क्यों हो रहा है भूतल ही घटाभाव है ऐसा में देखा क्या यदि अधिकर्ण से भिन्न भाव नहीं है तो जो अधिकरण है वही अभाव हो, होगा अधिकर्ण भाव है नहीं तब तो बोलना चाहिए भूतला घटा भाव भूतला देव घटा बोलना चाहिए लेकिन आपका अनुभव क्या बोल रहा है भूतले घटा भाव मुख में वायो रूपा भाव ऐसा बोलते हो आधा राधे भाव दो भिन्न वस्तुओं में होता है एक कहीं में नहीं होता स्व में स्व को आधार आधे भाव से अनुभव नहीं किया जा सकता मैं मेरा ही आधार हूं ऐसे कोई बोलेगा कहते हैं मेरा आधार भूतल है मैं भूतल पर हूं मैं मुझ में ही हूं ऐसा नहीं हो सकता इसीलिए स्व स्व के प्रति आधार नहीं हो सकता इसलिए आधार आधे जहा भाव अनुभव में आ रहा है इसका तो आधार और आधे दोनों भिन्न मानना पड़ेगा अच्छे अधिकरण स्वभाव को भिन्न मानना पड़ेगा बड़े गौरव से क्या मतलब है गौरव दोष सब नहीं डलते हैं यदि अनुभव प्रमाण है हमारे पास वो गौरव गौरव दोष नहीं है उस अनुभव के आधार पर हम संबंध की कल्पना कर रहे हैं संबंध स्वीकार कर रहे हैं इसे संबंध जो माना गया वह अभी दोषाय न अति वस्तु तो है तो वस्तु तो किसने के संबंध में रहेगा जब आधार आधे भाव से है अभाव भूतलादि आधारों में घटाभाव में देख रहा हूं आधार आधे भाव से जब देख रहा हूं तो वहां कोई ना कोई होगा और संयोग नहीं हो सकता कि दो भावों में सहयोग होता है समवाय नहीं हो सकता कि हम पांच व्यवस्था कर चुके हैं अवयवी गुण व्यक्ति जा जाति व्यक्ति इस सब में उन्हें पांचों में ही समय होता है उनमें ऐसा अभाव नहीं है इसे समय समझ नहीं हो सकता ताजा तो नहीं हो सकता और रहा कौन सा इस इसलिए हमने विशेषण अवसर माना विशेष समझ निकर्ष माना ये कहीं घट को हम भूताड़ में देख रहा हूं और घटाभाव को भूतल में देख रहा हूं तो भूतल भूतड़े घटाव भूतल सप्तमित विशेषण हो गया घटा प्रथम विशेष हो जाता है और घटाव को तो विशेषण हो जाता है कई अभाव होता है कई अभाव विशेषण हो सकता है अति विशेषणता विशेषता तो नाम से कर लेते हैं चक् संयुक्त हो गया भूतल कन्निष्ठ जो विशेषण विशेष जो भी होगा उसी हिसाब से उसका अभाव कम प्रत्यक्ष कर लेंगे अतिव संबंध मानना कोई दोष नहीं तीसरा दोष जो, जो दिया था अनवस्था अनवस्था तो नहीं हो सकता हमारे मत में घटाभाव का भाव है घटाभाव का भाव का भाव मतलब क्या होता है वो गठ ही मानते हैं प्रतियोगे घटाभाव का भाव है इसका मतलब क्या है घट है घट नहीं है ऐसा नहीं कहना का मतलब क्या है घट है ठीक हो इसलिए घट है पहले था घटोस्थि फिर दूसरे का घटा घटाभावोस्थी तीसरे का घटा भाव उसका क्या है? पहले के बराबर घटा के बराबर हो गया तीसरे में जो कहा गया वो पहले के बराबर हो गया चौथे में कहोगे वो दूसरे के बराबर होगा पांचवे में कहोगे फिर पहले के बराबर हो जाएगा फिर छठे में कहोगे फिर दूसरे के बराबर हो जाएगा ना उसका इसे दो ही रहा घट और घटाभाव घट और घटाभाव घटा भाव का भाव दर्द हो गया घट ही हुआ घटा भाव गया, भाव का अभाव, तो भाव अभाव, का अभाव है बोलोगे कुछ करते अभाव का भी अभाव। इसका मतलब क्या है घटाभाव दूसरा मर वाला आ गए कि नहीं आ गया इसीलिए आप जितनी भी अभाव जोड़ते जाओ आपकी मर्जी लेन उनका अर्थ निचोड़ क्या निकलेगा या तो उसका अर्थे घट तो उसका और अभाव दो ही अर्थ होगा अनावस्था कहा से आ गया इसे अनावस्था दोष भी नहीं होगी अतएव अभाव को पृथक पदार्थ मानना गलत नहीं है ऐसे प्रभाव करके इन्होंने खंडन कर दिया भारत मद में अभाव के बारे में यह मत है कि अभाव एक पृथक पदार्थ है वह रूप नहीं है वह से पृथक भिन्न किंतु उसका अभाव का चक्षुराय इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं मानते इतना ही अंतर है हम लोग नया एक वैशेषिक से प्रत्यक्ष मानते विशेषता विशेषता निकर्ष से लेकिन वो उसको प्रत्यक्ष नहीं मानते उनका ज्ञान तो अनुपलब्धि नामक प्रमाण विशेष मान लिया अनुपलब्धि नामक अलग प्रमाण माना उस प्रमाण का विषय अभाव पदार्थ माना ये वेदांति भी है अनुद्धित प्रमाण का विषय मानता अधिकरण से पृथक है और वह अलगढ़ उनके यहां दो अंतर है अभाव के मामले में वेदांति का क्योंकि जो वस्तु जिस अधिकरण में कल्पित है या व्यावहारिक है उस पर निर्भर है उनके अभाव रज्जू में जो सर्पाभाव है उसको अधिकरण रूप ही मानना पड़ेगा वेदांतियों में अभाव यद कल्पित वस्तु का भाव बोल रहे हो वो अधिकरण स्वरूप ही होता है अधिकरण से अलग नहीं होता और व्यावहार वस्तु का भाव बोल रहे हो वो अधिकर्ण से भिन्न होता है एक तरह से मीमांस प्रभाकर का भी मत ले लिया और भाट का भी दोनों के अनुसार इन व्यवस्था दिया अधिकर्ण स्वरूप कहा मानी जाएगी जहां वह का भाव होता हमने रस्सी में शाम को देखा था और शाम के भाव को बाद में रस्सी में देखा उसी रस्सी में बाद में सर्प का भाव को देख रहा हूं तो वह सर्प का भाव अधिकर्ण उदर रस्सी से भिन्न नहीं है तो रस्सी है कल्पित वस्तु का यदि अभाव हम देख रहा हूं तो वो अधिकरण रूप ही होता है प्रभाकर के समान इन व्यावहारिक वस्तु का देख रहा हूं, मैंने को रहा हूं। से और वह अनुप्रति प्रमाण का विषय है कुमार लवट के समान यह वेदांत की अपनी व्यवस्था है इस व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ी बात लेकिन यह है वेदांत और बौद्ध में उनका कहना है वास्तव में कोई पदार्थ नाम का चीज ही नहीं है ये जब गिनारे हो द्रव्य गुण कर्म सामान विशेष समय अभाव सब पदार्थों का निरूपण के अर्थ के अंतर्गत प्रमेय में अर्थ को और अर्थ को अपने पूरे वैशिष्ट्यों सब पदार्थों को सीमा दिखा दिया आपने सारा का सारा नहीं वास्तव में ये है ही नहीं जगती नहीं हुआ कहां से आ गए सर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव शून्यवादी क्षण विज्ञानवादी और वेदांति ये तीनों ऐसे हैं जो विज्ञान रूप आत्मा से भिन्न जगत को नहीं मानते उनके मत के लिए जवाब देने के लिए एक लाइन में जवाब खत्म करके ज्यादा शास्त्र तो वही जा रहे हैं विज्ञानवादी निराशा चाहे क्षण चाहे नित्य विज्ञान हो उन दोनों के लिए आरंभ कर रहे ज्ञान ब्राह्मणों व अर्था व्यतिरिक्त न संति ज्ञान मन क्षण ज्ञान क्षण विज्ञानवादी बौद्धिक बौद्ध और ब्रह्म ने वेदांती इनसे एक कह का कहना है ब्रह्म से अलग अर्था अर्था मन जो अपने द्रव्युण के अनुसार निश्चित कहा है ये जो है व्यतिरिक्त न सुनती व्यतिरिक्त नहीं ब्रह्म से अलग कोई पदार्थ नाम चीज नहीं है सब और शनि विज्ञान कहेगा ज्ञान साल कोई पदार्थ नाम का चीज नहीं है ऐसा मत कहो भाई अर्थान प्रत्यक्षादि सिद्धत्व अशक्य अपलापत्ता अर्थानाम सामने संवाद पदार्थ हमने कहे हैं ये इन अर्थों का प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होने के कारण से इनका पलाप खंडन नहीं कर सकते एक बाक्य से जवाब खत्म। ज़्यादा क्योंकि भाई वेदांती भी आखिर में इस के है। आप प्रति मानते हो, हो कि नहीं मानते हो कि श्रुति क्या मानोगे क्या अलग प्रतिष्ठान भी तो मानते हो सप्लाई दृष्टान देते हो तो कहां से दे रहे हो फिर क्यों दृष्टान देते हो आप भी प्रत्यक्ष मानते हो आप भी अनुमान को मानते हो उन प्रमाण से पदार्थों को कैसे इनकार कर रहे हो इनकी व्यवस्था करो इसलिए हम उन सबको मानते हैं। और आप उनको मानते हैं पहले बाद में उसको मिथ्या करके इनकार भी कर देते हैं वो आपकी महिमा है एंड हम तो मानते हैं तो मानते ही इनकार नहीं करते उसको रहते हुए मुक्ति का रास्ता निकालते यदि वेदांती ही उनका मोक्ष में भी जगत का रहने में कोई आपत्ति नहीं है जगत का रहते हुए मुक्ति होने में कोई उनकी आपत्ति अन्य अज्ञान के लिए जगत पढ़ा रहे हमारे क्या जा रहा है, मुक्त हो जा? तो है? जो उनकी व्यवस्था में गड़बड़ी है ना उनकी यहां प्रकृति उसके लिए रह गई ना उस पुरुष के लिए जो भोग दे रही थी प्रकृति बनी रह जाती है और हम लोगों की नहीं है जो जीवन मुक्त से विदेय मुक्ति हो रहा है उस विधेयक मुक्ति के लिए उसकी जो अविद्या थी उसकी जो उपाधि विद्या थी वो खत्म ही हो जाती थी वो रहती नहीं दो आती नहीं ना उसके लिए उसके लिए माया है ना विद्या तो है तो चुआते है। चुआते बनी रहे बाकी बनी नहीं उससे क्या है मतलब बोले उसके लिए तो बाकी है भी नहीं ना उसके लिए तो वास्तव में बाकी है भी नहीं और जो है कहते उनके लिए हम कोई इंतराज नहीं है ये आप कहते हैं भाई वेदांती का मुक्त पुरुषालक भी जीव होते हैं आप ये आप कहते तो हो ना तो कोई बात नहीं जो जीव आप क्या है तो मिथ्या बने रहे उस मुक्त के लिए तो मिथ्या जीव है ना मिथ्या ना सरा जगत और उसके लिए जो मिथ्या है आपके लिए वो सत्य भलाय बना रहे बना रहे तो उससे उनकी मुक्ति में कोई बाधा है क्या नहीं वहां समस्या है उनके वो प्रकृति बैठी रहती है वो वो फिर दे सकती है, कर सकती है है गड़बड़ कर लेकिन उसकी जो उपाय थी आज तक वेदांति मुक्त पुरुष का माया को विद्या को अज्ञान को हो वो खत्म हो इसे उसके लिए दोबारा आने का प्रसंग नहीं उठता और तो इसने हम किसके कर लिए लिए लिए उन उन मूर्खों मूर्खों के के जो ये बात कहते हैं हैं। भी पुरुष होते जवाब दिया जा दूसरा है कहा अड़ रहा मोरखा ज्ञानी दूसरा है, दुर्था दुर्था है, दुर्था दुर्था है, है तो ठीक है बोल दो उसको छुट्टी पाई और जैसा मूर्ख है जैसा प्रस्त है उसको वैसा जवाब पक्की रहते हैं उससे कोई गड़बड़ी नहीं है। खैर बौद्ध भी चार प्रकार क्या ना माध्यमिक यौगाचारिक सौत्रांतिक और वैभाषिक उसमें सौत्रांतिक और वैभाषिक तो बाह मानते हैं बाह्य को मान सौत्रांतिक तो उसको प्रत्यक्ष मानता है और वह भाषिक उसको अनुमे भिन्न वस्तु है मानता है इसे उनसे हमारा कोई झगड़ा है नहीं हम लोग भिन्न नहीं मानते हैं और वैसे वो प्रत्यक्ष मानते हैं वे भी मानते हम लोग उनसे तो कोई विरोध रहा नहीं रही विरोध अब दो व्यक्ति के साथ योगाचारी और माध्यमिक योगाचार कहता है शनि विज्ञान से अलग कुछ भी नहीं है और माध्यमिक कहता है शनि विज्ञान भी नहीं है न ज्ञान है न ज्ञान से भिन्न अर्थ कुछ भी सर्वम शून्यम वो कह दिया उन दोनों के लिए जवाब है वह तो आप प्रत्यक्ष आदि का अपलाप नहीं कर सकते जो सर्वम शून्य कह रहा है खुद भी शून्य है क्या उसका अपना अस्तित्व को इनकार कर रहा है क्या अपना ही अपलाप कर रहा है क्या तुम तो हो तो सबका कलाप करने वाले तुम तो हो बस वो अस्तित्व ही काफी है हमारे अगर अगर। इसलिए ये विज्ञानवादी में दो प्रकार के ना ये जो क्षण विज्ञानवादी है उसको साकार विज्ञानवादी कहा जाता है वो कहते हैं ज्ञान ही भिन्न आकारों पर दिख रहा है से ज्ञान से भिन्न कोई अर्थ नहीं है ज्ञानी ही अर्थाकार कर रहा है ऐसे उसका कारण वो साकार विज्ञानवादी है और वेदांति में क्या निराकार विज्ञानवादी है उनका ज्ञान तो निराकार निर्गुण निराकार निष्कल है जो कुछ माया का खेल अर्थ तो जितना भी है ज्ञान और अर्थ दोनों को कल्पित मान लिया माध्यमिक शून्यवादी ने और वो व्यवस्था कैसे रहता है वो समृद्धि मानता आलोम शून्य जगत दिख रहा है भाई। कहते उसके समृद्धि वेदांत की माया कहता है वो समृद्धि समृद्धि में दो तो प्रकार की मांग थी कहती है प्रकृति में दो तो भाग कर दिया माया और अविद्या और कुछ जगह प्रकृति जिसको पंचायत माया और अविद्या लिया अविद्या में शुद्धा विद्या मूला विद्या इस व्यवस्था ने दी स्वप्न जागृत भ्रांति वगैरह के लिए करते थे लेकिन उसका कहना है इसलिए वो भी व्यवस्था करना चाहता है एक तथ्य समृद्धि है और एक मिथ्या समृद्धि है जागृत में जो भी हम लोग कर रहे हैं तथ्य अस्ति रूप में व्यवहार कर रहा हूं ना इसलिए यहां जो घटाली के प्रति जो कारण है वो तथ्य समृद्धि है और स्वप्न के प्रति राज्यों में सर्वगजो देख रहा हूं इन चीजों के प्रति मिथ्या समृद्धि है ऐसे समृद्धि नाम का चीज लेकर के व्यवस्था देता है तो और इसकी व्यवस्था में वेदांत की जो थोड़ा फर्क क्या है ब्रह्मवाद शांकर वेदांत का यदि वे जो के, बौद्ध के समान जैसे चलते दोनों के दोनों अंतर कहां है ये कहेगा विज्ञान क्षणिक है वो कहे विज्ञान नित्य है सबसे पहला बात ये है दूसरा वह कहते ज्ञानित समृद्धि नहीं मानता ज्ञान आधारित समृद्धि कार्य कर रहा है मैंने जगत प्रणाम दिखा दे रहा है ऐसे नहीं मानता हम लोग क्या ब्रह्माधिष्ठित माया का विवर्त जगत मानते वह ज्ञानाधिष्ठित आत्माधिष्ठित समृति नहीं मानता समृति स्वतंत्र प्रदान वह है ही नहीं जिसको रहा है उसके लिए समृद्धि नाम की चीज है और समृद्धि लेकिन ज्ञान के आधार बनाए बिना आकार को को को प्रदान प्रदान करती करती है है जगत और उस ज्ञान विषय बन जाता है इनका कहने की नहीं ऐसे स्वतंत्र कैसे बना देगी वो तो समृद्धि जड़ रूपा प्रश्न ना समृद्धि जड़ी चेतन है तो आप कैसे बना देना चेतन निश्चित होकर के उनका समृद्धि फैल हो जाता है खत्म और इनकी मासे टिकती है माया स्वतंत्र नहीं है और वह ब्रह्म अधिष्ठित है कल्पिक जीव अनादि जी काल से जो विद्यमान सिर्फ छह माना जानते ना छह अनादि अनादिमान है छठ अनादि है विद्या भी अनादि जी है जीव भी अनादि जी है ईश्वर भी अनादि है जीवेश्वर भेद अनादि है जड़ चित्र भेद अनादि है जीवों का परस्पर भेद भी अनादि इन छे अनादि पदार्थ इन छे अनादियों के वजह से ही माया ब्रह्माधिष्ठित होकर गए संसार जगत विवर्त करती रहती है कहीं से शुरुआत तो माना पड़ा इसे उनको अनादि कर इतने को अनादि माना है अनादि होता हो भी लेकिन कोई भी नित्य नहीं है इस दिन ज्ञान हुआ स्वरूप हुआ सब स्वा इनकी विवर्तवा कनता विवर्त है, और तात्विक कन प्रति परिणामवाद है। इसमें श्लोक भी है दिया पांच सौ छियालीस में देखिए सतत्व प्रथा विकार अतत्व अन्यथा प्रथा विवर्त्युदारित तत्त्व परिवर्तन सहित अन्यथा प्रतीति हो उसी का नाम विकार है परिणाम है जैसे दूध का तत्त्व परिवर्तन सहित दही रूप में जो अन्यथा रूप में जो दिख रहा है अनुभव में आता है उसका नाम परिणामवाद है और तत्त्व परिवर्तन रहित केवल अन्यथा प्रतीति हो जाना ये विवर्तवाद है जैसा रज्जु अप्रय तत्व कुछ भी परिणाम हुए बिना कुछ भी विकार हुए बिना कुछ भी तात्विक परिवर्तन हुए बिना रज्जु का उस शब्द दिखाई इसका विवर्तवाद, इसका ब्रह्म में किसी प्रकार का भी तात्विक परिवर्तन हुए बिना जगत में दिखाई देना इसका नाम विवर्तवा प्रती मात्र तो परिणाम बाद में भी है सभी में मात्र हो रहा है मात्र ही होता है अन्यथा प्रती होनी चाहिए सबसे पहला नंबर अन्यथा और गलत प्रती का भी आदर गया तत्व का अभाव अधिकर्ण के तत्त्वांतर हुए बिना कुछ भी तत्व में ानि हुए बिना अन्यथा प्रतीति होना यथार्थ प्रतीति नहीं यथार्थ प्रतीति में ना तो ब्रह्म का भी प्रतीति होती तो प्रतीति मात्र का मतलब भ्रम की प्रतीति हो रही है भ्रम का में मिथ्या हो जाएगा विवर्त हो जाएगा इसे प्रतीति मात्र का नाम विवर्त कभी नहीं जाना अन्यथा प्रतीति सबसे पहला चीज है और अन्यथा प्रतीति का पीछे भी रहस्य क्या है तत्वांतर रहित अधिष्ठान का तत्त्वांतर रहित होते हुए जो अन्यथा प्रतीति है वो विवक्त है और अधिष्ठान का तत्त्वांतर होते हुए अन्यथा जो प्रतीति है वो तो परिणामवाद है इसे तत्त्वांतर का होना ना होना ये मूल है और अन्यथा प्रती दोनों में बराबर है परिणामवाद में भी और विवर्तवाद अन्यथा प्रतीतित्व एक चीज लक्षण में दोनों में बराबर है तत्त्वांतर परिणाम होना यह परिणामवाद है और तत्त्वांतर परिणाम ना होना ये विवाद है बाद प्रति दोनों में बराबर है जो जैसा है वैसा हम नहीं देख रहे हैं उल्टा देख रहे हैं अन्यथा प्रतीति हो रही है ये तो समान है इसे लक्षण में देखिए आप तत्त्वांतर परिवर्तन सहित अन्यथा प्रती और तत्वांतर परिवर्तन रहित अन्यथा प्रती अन्यथा अन्यथा प्रणाम और इसे प्रतीति ये ये मूल में में है ये। हो, हो, हो, तीनों में ही है ही चाहे चाहे चाहे तीनों परमाणु दीवार ये परमाणु ही कुछ नहीं इसमें चाह बिखर जाए ईश्वर चाहे तभी बिखर के धूल धूल हो जाएगा सब खत्म क्या दिख रहा है दीवार है दीवार यही तो ने था अन्य प्रति क्या परमाणु बोल रहे हो लेकिन यह आरंभवाद है दो परमाणु मिला बना फिर मिले फिर मिले फिर मिले मिलते मिलते बड़ा दीवार बन गया इसमें आरंभवाद कहते दूध का दही परिणामवाद है राज्यों में सर स्वप्न आदि वर्तवाद सभी में अन्य प्रती हो रही है चारंबवाद हो चाहे परिणामवाद हो चाहे विवर्तवाद हो अन्य प्रतीतित्व ये सामान्य लक्षण है फिर तीनों में अलग अलग हो गया तत्वंत परिणाम सहित तत्वंत परिणाम रहित ठीक और तत्व एवच तत्व ही रहता है आरंभवाद हो और तत्व से जीतता है प्रणाम विपरीत कराए इस प्रकार से जो मत मतान की बात कह लेकिन ये सारी बात प्रत्यक्ष के वृद्ध में जो कोई कहता है अनुमान में जो कोई कहता है उसको हम नहीं मानेंगे ऐसा वैशेषिकों का कहना है न्यायों का कहना है इसे प्रत्यक्ष अनुमान सिद्ध पदार्थों को भी हम विवेचन कर रहे हैं कम गलत नहीं है इस प्रकार अर्थों में आत्मा शरीर इंद्रिय और अर्थ प्रमाण प्रमे आदि सोलह पदार्थ है ना और प्रमेय में फिर बारह बताया उसमें से पहला आत्मा दूसरा शरीर तीसरा इंद्रिया चौथा अर्थ अर्थ के अंतर्गत द्रव्य पदार्थ वैश्वकों का पूरा ले लिया अंतर्भाव कर दिया अब पांचवा अर्थ आ रहा है बुद्धि ज्ञानम